सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आर एक्टिविस्ट विकास चौहान ने एक बेहद सनसनीखेज खुलासा किया कि महाराष्ट्र की एक कॉर्पोरेट शुभांगी सिर्क ने जो पैसा स्लम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत आता था उसका उन्होंने अपनी एनजीओ जी महिला औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्था के जरिए गलत इस्तेमाल किया यही नहीं शुभांगी शिरके ने कागजों पर एनजीओ में काम करने वाले 27 वॉल्टियर्स दिखाए और उनके लिए आने वाला सारा पैसा अपनी जेब में डाला जबकि एनजीओ में सिर्फ पाँच वॉल्टियर्स थे आरटीआई अपील के जरिए ये भी पता चला कि एनजीओ का लाइसेंस तो 2003 में ही कैंसिल कर दिया गया था जाँच के बाद शुभांगी सिर्के उनके पति उनकी पुत्री और साथ अन्य आरोप धोखाधड़ी फरेब और क्रिमिनल केस दायर किया गया ये सब मुमकिन हुआ तो आर की अपील ऐसी अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट